पातंजल योग सूत्र साधनपाद दृष्टा दृशिमात्र शुद्धोपी प्रत्यनपश्य दृष्टा केवल चैतन्य मात्र है यद्यपि वह स्वयं पवित्र स्वरूप है तो भी वह बुद्धि के भीतर से देखा करता है यहाँ पर भी सांख्य दर्शन की बात कही जा रही है हमने पहले देखा है सांख्य दर्शन का यह मत है कि अत्यंत क्षुद्र पदार्थ से लेकर बुद्ध तक सभी प्रकृति के अंतर्गत हैं किंतु पुरुष आत्माएँ इस प्रकृति के बाहर है इन पुरुषों के कोई गुण नहीं हैं तब फिर आत्मा क्यों कर सुखी या दुखी होती है केवल बुद्धि में प्रतिबिंबित होकर वह वैसी प्रतिमान होती है जैसे स्फटिक के एक टुकड़े के पास एक लाल फूल रखने पर वह स्फटिक लाल दिखाई देता है उसी प्रकार हम जो सुख या दुख अनुभव कर रहे हैं वह वा वास्तव में प्रतिबिंब मात्र है वस्तुतः आत्मा में यह सब कुछ भी नहीं है आत्मा प्रकृति से संपूर्णतः पृथक वस्तु है प्रकृति एक वस्तु है और आत्मा दूसरी संपूर्ण पृथक और सर्वदा पृथक सांख्य कहते हैं कि ज्ञान एक यौगिक पदार्थ है उसका ह्रास और वृद्धि दोनों है वह परिवर्तनशील है शरीर के समान उसमें भी परिणाम होता है शरीर के जो सब धर्म हैं उसके भी प्रायः वैसे ही धर्म हैं नख का शरीर के साथ जैसा संबंध है वैसा ही देह का ज्ञान के साथ नख शरीर का एक अंश विशेष है उसे सैकड़ों बार काट डालने पर भी शरीर बचा रहेगा ठीक इसी प्रकार यह शरीर सैकड़ों बार नष्ट होने पर भी ज्ञान युग युगान्तर तक बचा रहेगा तो भी यह ज्ञान कभी अविनाशी नहीं हो सकता क्योंकि वह परिवर्तनशील है उसका ह्रास है वृद्धि है और जो परिवर्तनशील है वह कभी अविनाशी नहीं हो सकता यह ज्ञान एक श्रेष्ठ पदार्थ है और इसी से यह स्पष्ट है कि इसके परे इससे श्रेष्ठ एक दूसरा पदार्थ अवश्य है श्रेष्ठ पदार्थ कभी मुक्त नहीं हो सकता भूत के साथ संश्रेष्ट प्रत्येक वस्तु प्रकृति के अंतर्गत है और इसलिए वह चिरकाल के लिए बद्ध है तो फिर यथार्थ में मुक्त है कौन जो कार्य कारण संबंध के अतीत है वही वास्तव में मुक्त है यदि तुम कहो कि मुक्ति की यह धारणा भ्रमात्मक है तो मैं कहूँगा कि यह बद्ध भाव भी भ्रमात्मक है हमारे ज्ञान में ये दोनों ही भाव सदैव वर्तमान हैं, वे आपस में एक दूसरे के आश्रित हैं एक के न रहने से दूसरा भी नहीं रह सकता उनमें से एक भाव यह है कि हम बद्ध हैं मान लो हमारी इच्छा हुई कि हम दीवार के बीच में से होकर चले जाएं। हम चेष्टा करते हैं और हमारा सिर दीवार से टकरा जाता है तब हम देख पाते हैं कि हम उस दीवार द्वारा सीमाबद्ध हैं